दो मंत्रों के सार आनंदिरी का तारे देखिए यशुत्वया देह दिग्ध आपका तस्येव तुम परमार्थ स्वरूप ज्ञान संसार निवर्धक पहला मंत्र का सार बारह और तेरह में से बारहवें का सार बता रहे जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया है देह से भिन्न आत्मा वह उसका जो परमार्थ स्वरूप ज्ञान है वह संसार का निवर्तक और मंत्र का सार परमानंद प्राप्ति साधन प्राप्ति का साधन होने के नाते वह परम श्रेष्ठ धर्म ही है पेतम धर्म्यम परमानंद का साधन होने से परम धर्म ही है एवं तो लोग व्यवहार में जानकारी भी लोग कहते हैं सुखम ही सुख जो हमेशा पुण्य के अधीन होता है पार्थिव को तो सुख नहीं मिल सकता ना तो परम श्रेय साधनमस्ती इसलिए आत्मा और आत्मा का ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेय का साधन ही नहीं है यदि पृष्ठ से प्रशंसया पूछे हुए वस्तु की प्रशंसा के द्वारा पृष्ठारम्भ प्रशंसते नचिके प्रशंसा करते हुए अगला मंत्र आरंभ होता है तम दुर्दर्शम गूढ़ गुहाँ गहवरे पुराण अध्यात्म ग हर्ष शोको जहादी अति सूक्ष्म होने के कारण से वह कैसा है कठिनता से दिखने वाला है दुर्दर्शन दुखे न दर्शन भाषिकार बताएंगे बड़ा कठिनाई से दर्शन होता है जिसका वो दूरदर्शन गुडम ऐसा कोई देश में छिपा हुआ है गुड़म अनुप्रदिष्ठम ऐसा कोई जगह है जहां वो चाकर के के घुसकर बैठ गया गया गया और छिप छिप है गया? हमारे अंदर जो विषयों वासनाएं हैं वासनाओं का विकार से ढक गया अपने विषय विकार के विज्ञान के द्वारा ढक दिया गया कि जितने गठपड़ा वृत्ति विज्ञान है इनके द्वारा वह ढक दिया गया उसी हृदय गुफा में ज्ञान है और उसी गुफा में आत्मा हमें क्योंकि हमारे के द्वारा ढक दिया गया है। इसलिए अत्यंत देश में छिप गया है प्रवेश करके गुहा हितम क्योंकि बुद्धि गुहा के अंदर उपस्थित गहवरिष्ठ और सा है गेशु विषमेशु अनेक संकटेश गह्वरेष्ठ विषम के बीच में से अनेक संघ अनेक अनथ रूपी संकटों के बीच में छिपा हुआ है अनर्थों का बीच में जितने भी जगत का ज्ञान अनर्थ है आप इसके अंदर में छिप गया हो उसके पीछे बैठा हुआ है इसलिए वह उत्तरोत्तर पूर्व एक दूसरे के प्रति हेतु हेतु गाव बताएंगे वहां से आप जिसलिए वह गेस्ट है इसलिए वह गुहाहित है जिसलिए गुहाहित है इसे गुड़ान प्रविष्ट है इसलिए गुढ़ान प्रविष्ट है इसे दुर्दर्श पुराण लेकिन सब होता हुआ भी वह पुरा पे वनातन है वो जिकास रहते हुए भी कभी बूढ़ा होता ही नहीं नया ताजा रहता है सदा कभी उसके अंदर किसी भी प्रकार का भी थखान आदि कुछ भी नहीं होता ऐसा छिपा वस्तु को हम कैसे पकड़ पाएंगे वो देव है प्रकाश में है प्रकाश स्वरूप है वो फिर भी नींद अंधकार कैसे हो जाता है उसके बारे में ज्यादा सोच लग जाते तो नींद ही आ जाती है अंधकार में चले जाते नहीं ब्रह्म का चिंतन कर परमात्म चिंतन कर लोग जाती गहरी अंधकार घुस जाते क्योंकि हमारे पास चीज नहीं है अध्यात्म देव अध्यात्म योग नाम का चीज के द्वारा ही उसका बोध हो सकता है अध्यात्म योग क्या चीज है चित्त को विषयों से हटाना यह अध्यात्म योग और आत्मा में लगाना यही उसका अधिगम हो जाना इसका नाम अध्यात्म उस पुरातन देव को जब चित्तों को विषयों से हटा करके आत्तचिंतन में बिल्कुल लगा देंगे तब उसकी प्राप्ति हो सकती है मत्वा धीरो हर शिशु को जहात्म योग के द्वारा मत्वा जान करके बुद्धिमान पुरुष है हर्ष और शोक दोनों को त्याग देता है हर्ष शोक यम तुम ज्ञात इच्छेसी आत्मा नम जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो वह कैसा है दुर्दर्शन जो केल दर्शन की दुर्दर्शन बड़ा कठिनाई से दिखाई देता है अनुभव में आता है साक्षात्कार होता है जिसका उस वस्तु को कहते हैं दुर्दर्शन अति सूक्ष्म का मतलब अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से तम दुर्दर्शन पूढ़म गहनम अनुप्रविष्ठम गहनम देशम तीन नंबर डिपेंड साफ कर देश गहन देश में जाकर कर गया प्रवेश करके बैठा हुआ लग रहा घुस करके बैठ गया अंदर छुपड़ी को छेदन करके अंदर घुस गया ना बताया, का छेदन करके अंदर घुस गया प्रवेश कर गया प्रवेश करके हृदय में जाके छिप गया छिप गया का मतलब प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रक्षता प्राकृत जो विषय विकार विज्ञान है इनके द्वारा ढका हुआ के समान हो गया था। जो प्राकृत है प्रकृति से जन्य विषय हो गया घटपड़ादि रूप शब्द रूप संस्पर्शादि इनके विकारात्मक जो, जो उन विज्ञान है वृत्त्म जो विज्ञान है उन विज्ञानों के द्वारा काम क्रोध आदि इसलिए कभी प्राकृत विषय शब्दादि जो बाह्य है उनको प्राकृत विषय कहा जाता है उन विषयों का विकार क्या है उन विषय का वृत्ति उस वृत्ति में जो भाषित्व चैतन्य विज्ञान हो गया प्राकृत विषय शब्द का विकार उन्हें वृत्ति आत्मक जो विज्ञान है उन विज्ञानों के द्वारा प्रच्छना इसलिए ब्रह्मा वृत्ति ज्ञान हो जो संसार के विषय का वृत्ति होते रहेगा तो ब्रह्मा का वृत्ति कैसे होगा कभी नहीं हो सकता इसे कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान के द्वारा प्रचन्न हो जाने के कारण से हमें ब्रह्म का अनुभव में नहीं आता लगता है वो एकदम छिप गया गूढ़ देश में गुहन आवरने, गुह आवरण गुह आवरण धातु है गुढ़ देश में जाकर के वो छिप गया आवृत हो गया है प्रच्छन्न हो गया ढक गया है ऐसा गुहा हीता बुद्धो गुहा क्या है बुद्धि है उस बुद्धि में विमानता बुद्धि में क्यों उजारे हो क्योंकि तो बुद्धि में ही सबसे पहले आपको साफ-साफ साक्षात करता है क्योंकि बुद्धि कैसी है जब अत्यंत स्वच्छ होती है बुद्धि उसी में चैतन्य का प्रतिबिंब पढ़ करके अनुभव में आता है चैतन्य का प्रतिबिंब जो है पड़ेगा और व्यक्ति को अनुभव में आता है इसे कहते बुद्धो गुहायाम कर, कर दिया बुद्धि में स्थिताम उसका नाम गुहा स्थित के अंदर वो है गुहाम गुफा में फिर तो आसान से पकड़ में आ जाएगा कहते नहीं नहीं तत्व मान वहां उपलब्ध होने योग्य होने से कहा दिया जाता है बुद्धि में स्थित है कहवरे ग़वरे विषमे अनेक अनथ संकटे थी गहवरे विषम ग़वर में विषम विषम क्या चीज है कहते हैं अनेक अनर्थ अनकटे विषमे अनेक अनर्थ संकट क्या होगा काम क्रोध लोभ मोह मधमाचर्य ये छह चीजें हैं यही अनेक प्रकार का अनर्थ वानर अनर्थ इसलिए है क्योंकि उन सोच जब भी आपके अंदर जगता है तब तक संकट ही देता है कभी सुख नहीं दे सकता अनेक तब जो है, उसी में उनके बीच में मानतिष्ठति, इवतिष्ठति उनके बीच छिपा हुआ समान है क्योंकि हर वृत्ति के साथ चैतनी तो है ही प्रतिबोध भी मतन से क्रोधाकार वृत्ति हो रही है वृत्ति को मालूम हो गया ना क्रोध हो गया मतलब क्या उस वृत्ति को प्रकाशन करने चैतन्य आत्मा ही है साथ में इसलिए हरेक वृत्ति अनेक जो है अनर्थात् अनर्थ जो संकट के कारण है उन तदागर वृत्तियों के साथ में भी सदा स्थित व चैतन्य है ब्रह्म आत्मा ये तो जिसलिए ऐसा है वो तो गूढ़ जिसलिए हमारे बाह्य काम क्रोधा ज्यादा वृत्तियों का पीछे पड़ गया इसलिए गुढ़ है गुढ़ मन प्रविष्ट है इसलिए गुहाहित है इसलिए गुहा जिसलिए गुहा है आता गौरिष्ठ इसलिए गवरिष्ठ जिसलिए गवरेष्ठ है आता दुर्दर्श अगेत भाव इसलिए वो दुर्दर्श कहा जाता है ऐसा जो आत्मा है वह पुराणम पुराण है पुराणम पुरातन है है ना छद प्रत्यय होता है तुट्टागम हो गया पुरा अभी है उससे प्रत्यय होते हैं युको अनादेशगम पुरातना बना तकार का छांद पुरा न बच गया तकार का हो गया पुराण अर्थवास्तव में पुरातन यही शब्द है इसका पुरा भी पुरातन जो प्राचीन से प्राचीन प्राचीन तम वस्तु भी नया नवेला है सदा ताजा है उसी का नाम पुरातन है सनातन है कभी बूढ़ा नहीं होता कभी विकृत नहीं होता कभी किसी प्रकार के विकार को प्राप्त नहीं होता ऐसी चीज का नाम पुराण है यह आत्मा पुराण है पुरातन है सनातन है इसका धर्म भी सनातन धर्म है ये अनुभव कैसे आएगा अध्यात्मयोगाधिगमे नध्यात्मय अधिगम से ही यह आत्मा को अनुभव हर व्यक्ति कर सकता है कभी अध्यात्मय का अधिगम क्या होता है विषय क्षेत्र से आदि समाधानम अध्यात्म योग विषयों से अपने मन को हटा लेना प्रत्याहरण कर लेना जिसका नाम प्रत्यादर्शन कर लो प्रतिसंहरित्या, प्रत्याहरण करेंगे इस चित्त को आत्मा में समाहित कर देने का नाम अध्यात्म योग है विषयों से चित को हटा करके सत्सुरभ आत्मा में लगा देने का नाम ही अध्यात्मय है तस् अधिगम उसी के द्वारा इसका निश्चय होता है अधिगम होता है मैंने अनुभूति होती है मत्वा, उसके द्वारा ही उस देवम आत्मान मत्वा उस देव जो आत्मा है प्रकाश स्वरूप है उसे जान करके अनुभव करके धीर धीमान जो धीमान तो है बुद्धिमान व्यक्ति है अत्यंत तीक्षण श्रस द्वारा निश्चित दिया है किसी का प्रश्न में आगे बुद्धि कैसी सबके पास बुद्धि होती है सब बुद्धिमान है कौन ऐसा है जो बुद्धिमान नहीं है बुद्धि किसी पास नहीं बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि ऐसा से नहीं तो अगर आ जैसे तलवार की धार ऐसे पैंक बुद्धि वाला होनी चाहिए तीक्षण बुद्धि वाला वही इसको समझ सकता और दूसरा व्यक्ति से आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता धीरा धीमान ऐसा जानने वाला वा अनुभव किया वहां बुद्धिमान व्यक्ति हर्ष शोक हो आत्म उत्कर्ष आपकर्ष और अभावत जहाँ वह हर्ष अर्षोक को त्याग क्यों तो अब वह आत्मा में स्थिर हो गया आत्म स्वरूप हो गया है अब आत्मा में न उत्कर्ष हो आपकर्ष होना है जब इस शरीर को हम आत्मा मान बैठते हैं तभी तो शरीर स्वस्थ है तो शरीर के संबंधित चीजें स्वस्थ है तो आप समझेंगे बड़ा प्रसन्न और शरीर हो शरी अस्वस्थ हो गया ऐसे शरीर संबंधी चीजें अस्वस्थ हो गए तो आप धीरे पड़ जाते हैं हर्ष और शोक क्यों होता है शरीर और शरीर संबंधी तत्वों का उत्कर्ष और अपकर्ष के वजह से हर्ष और शोक होती है और जब शरीर आत्मा नहीं है निश्चय हो गया जब मन आत्मा नहीं बुद्धि आत्मा नहीं अंगार आत्मा इंद्रिया आत्मा नहीं है जो आत्मा है वह उत्कर्ष और अपकर्ष को तो पाता नहीं है सुख दुख नहीं है मान अपमान नहीं है राग द्वेष नहीं ऐसा जब दृढ़ निश्चय हो जाए तब उसको इस शरीर और संबंधी वस्तुओं को लेकर के जितना भी हेरफेर हो जाए जितना भी सुख दुख हो जाए मान अपमान हो जाए नुकसान लाभ हो जाए कुछ भी हो जाए वह अपना मस्ती में मस्त रहता है वह कोई फर्क नहीं पड़ता जनक ने सारी मिथिला नगरी को आग लग जाए तो मेरा क्या तजरा मैं अपने स्वरूप में हूं मेरे अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता ये अंत में उपदेश सुनने के बाद परिचित कहता है भागवत में आज शरीर जिंदा रहे ना रहे सात पशात सात दिन मरना पक्का है तो इसलिए कह रहे शरीर से जिंदा रहे ना रहे मैं तो सनातन धर्म स्वरूप आत्मा ही हूं इसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्ञान की स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं हर शसो को जहाती वु छोड़ देता है त्याग देता है इतना ही नहीं आत्म-स्वरूप के बारे में और वर्णन करते हैं नचिका नचिकेता के द्वारा पूछा गया आत्मा वो कैसा है एक अक्षुत्ता प्रभृयधर्म्य मनु मणुमेतमाप्य प्र्यम मणुमेतमाप्य समोदनीयृत सदम न चिकेत समे एक मर् मर्त्या मरणधर्मा है शरीर इस शरीर में रहने वाला जीव मरण धर्म इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा वह इस एक आत्तवने यह जो आत है इसको सुन करके और उसको भली भांति मणन चिंतन करके सम्यक प्रकारेण प्रकार गृह्य विचार्य चिथ्य इत्यादि सम्यक प्रकार से चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से मनन करके धर्म्यम धर्मादित तो धर्मियम जो धर्म से अलग नहीं है धर्म से युक्त ही है ऐसा जो यह इस सूक्ष्म आत्मा को सूक्ष्म एतम आत्मा को क्या किया प्रभ इस शरीर आदि संघात से अलग कर दिया कैसे मूंज आदि सी का आगे विस्तार देंगे इसी में ऑपरेशन में एक घास होता है इसका नाम है मूंज तलवार घास भी कर उसका बीच में जा घास उगा हो उसका बीच में चलोगे सावधान रहोगे तो वो पैरों को भी काट भी देगा खून भी निकल जाता है ऐसा तेज धार होता है बड़ी सावधानी से उसको काटनी पड़ती है सावधान उसका ढेर बनाओ सावधान उसे घर पर लाना पड़ेगा इसको पानी में डालेंगे इसको सड़ाएंगे ताकि उसकी धार थोड़ा कोमल हो जाए फिर भी संभाल के उसको अलग करते हैं तीन परत होती है उसके बीच में सीख होता है उस तो सीख को अलग कर देते हैं जैसा यहां भी तीन परत है और सबसे खतरनाक परत बाहर के स्थल शरीर जिसमें मोह सबसे ज्यादा होता है स्थूल शरीर के भीतर सुख शरीर सुख शरीर का भीतर कारण शरीर उसके भीतर सीख के समान सीख आप इन बीच में जैसा वह है वैसे तो जान के दृष्टान दिया मुंजा देवी का उसे अलग प्रभ्रिया प्रेम ने उसे प्रकृष्ट रूप कर दिया शरीर त्रय से अलग करके अपने आप का स्वरूप को अनुभव करता है आप्य वह इस प्रकार से आत्मा का अनुभव करके प्राप्त करके मतलब अनुभव करके ऐसे तो कोई पकड़ने की चीज तो है नहीं की प्राप्त कर लेगा वो स मोदी मोदनियमता इसलिए वह व्यक्ति वह मोदनीय व आनंद स्वरूप उस आत्मा को उपलब्ध करके अत्यंत आनंदित हो जाता है इसलिए लेकिन मैं उस आत्मा को जानने का अनुभव करने का साधन तुम्हारे पास होने से मैं तुमको मानता हूं अहम मनने लचकेत संप्रति विवृतम सदमय की समय नचिकेता को के प्रति यह ब्रह्म का भवन सतम भवन मकान मानो कि ब्रह्मरूपी मकान का जो द्वार है मैं मानता हूं तुम्हारे लिए खुला हुआ है मोक्ष के योग्य मैं तुम्हें समझता हूं इसका अर्थ अर्थात मैं यह समझता हूं तुम मोक्ष के योग्य हो इसलिए ब्रह्म रूपी मकान का द्वार तुम्हारे लिए विवृगम तुम्हारे लिए खुला हो खुला का मतलब यही है कि वह द्वार तुम्हारे लिए खुला है अतः तुम मोक्ष के योग्य हो भाष्य बारे में जानने की बात कुछ और है सुनो क्या है वो एक तत्व एक कौन सा यह जो आत्म तत्व आत्म तत्व यद जिसके बारे में आगे विस्तार रूप में समझाऊंगा वो आत्मा क्या है और कैसा है तक्षर उसे सुनकर के आचार्य प्रसादा सम्यक गात भाविन पर गृह उसको सुनना है यदा हम अक्षाएं भी तक्षर उसको सुन करके ऐसे सुनने से फायदा नहीं होगा कैसे सुनना है भाषिकार देखिए आचार्य कह सकते थे इन्हें आचार्यत् नहीं कह रहे हैं एक और शब्द जोड़ दिया आचार्य प्रसाद आपका क्यों करें? रहे आचार्य लोग पढ़ाने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे आचार्य के प्रसाद से सुनना बहुत कठिन आचार्य से सुनना आसान आचार्य के प्रसाद से सुनना आचार्य का प्रसाद से सुनने का मतलब आ गया मैंने आचार्य से सुना साथ में पड़ा प्रसाद मिल गया ये नहीं लेने का आचार्य की प्रसन्नता आचार्य की प्रसन्नता मैंने आचार्य के हृदय से निकलनी चाहिए वाणी से केवल नहीं शब्द ज्ञान रखते हुए केवल गले के ऊपर से बोलने वाले आचार्य कहा जाता है जब शास्त्र को समझाने के लिए हृदय से भावना से निकल जाए तो आचार्य के प्रसाद से निकलना शास्त्र से शब्दार्थिक ज्ञान को लेकर के पढ़ाने वाले बहुत सारे आचार्य तो मिल जाएंगे लेना अपने आप को उसके साथ तादात करता हुआ शास्त्र के साथ तादात करते हुए प्रसन्न हृदय वाला होकर के ऐसे आचार्य मुख सुनना बहुत विरल होता है इसी के तरह आचार्य प्रसादात तुत्वा सम्यक आत्मभावे परिगृह और सम्यक प्रकार से उसको आत्मभाव मेरी आत्मा ही वह ब्रह्म है मैं ब्रह्म ऐसा निश्चय करता हूं उपादाय विचार करके देख लो अच्छी तरह से संसार का कोई भी वस्तु तो आत्मा नहीं हो सकता है संसार के जितने पदार्थ है सब मरण धर्म है सब का डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी होता है डेट ऑफ डेथ भी निश्चित इसलिए हर दवाई हर चीज में लिखा रहता है मैन्यूफेक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट नहीं हर चीज में लिखा होता है और आदमी जब मरा जन्म लिया तब इस पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है मतलब हम लोग को मालूम नहीं रहता है डेट ऑफ बर्थ मालूम रहता है लेकिन जो है कुछ ज्योतिष ऐसे भी पक्के डेट डेथ की गणना कर लेते हैं डेट ऑफ डेथ नहीं टाइम ऑफ डेथ मिनिट ऑफ डेथ का गणना करने वाले लेकिन ज्योतिष स्वयं माना करता हैं भ्रगु महाराज तो साफ कहते हैं किसी को भी उसकी मृत्यु के बारे में बोलना नहीं चाहिए मालूम भी हो तो हम बताएं नहीं एक बार एक अस्पताल बंगलोर में सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज ओलंग अस्पताल वहां पर हम किसी के कारण से गए कोई वृद्धा महिला थी ले गया माँ का दर्शन करो हमें दर्शन दो माँ को चलो चलो चलते वहां जो उनकी बेटियां और अन्य लोग सब थे लोग बहुत पीछे पड़ महाराज अब बताओ बहुत परेशान है वह कब जाएगी तो अब क्या करें अब उन्होंने पीछे पड़े हाथ देखो मैंने हाथ तो देखा इशारा किया हक है कि ये इसका तीन का मतलब क्या होता है कुतर वाला था एक खोपड़ी वाला उसका तीन दिन भी हो सकती है तीन घंटा भी हो सकता है तीन साल भी हो सकता है तीन महीना भी हो सकता है अर्थ है मैंने कहा बस और मैं विवरण नहीं करूंगा जो तुम्हारी मर्जी समझो इनका। चला आया और जो ले गया तो उनका बेटे को बोला भाई बड़े कंपनी का मैनेजर सरकारी कंपनी उन्होंने कहा कि भाई इकतीस तारीख को दिन भर तुम माँ के पास गए दिसंबर 28 को था जो हम कहेंगे शाम को 29, 30, 31 इकतीस तारीख को तो दिन भर छुट्टी लेकर गए तो यही रह और जब ये माँ मांगेगी तो ये जो गंगाजल जलते रहे और कुछ नहीं है ना ठीक है तारीख शाम चार बजे वहां सबके सामने कहते नहीं तीन दिन बाद इस समय कितना बजाए साढ़े चार चार बजे जाएगी तो फिर वही रोना धोना शुरू हो जाता बेटियों का तो हालत खराब हो जाती मुसीबत ही मुसीबत संकेत करके चले आए बेटा को जरूर कह दे था छुट्टी लेके रहना है यहाँ पे वो जरूरी है तुम्हारा तो रहना क्योंकि वो आता था रोज शाम को आता था रात भर ड्यूटी उसकी रहती थी ड्यूटी करके आया फिर शाम तक बाकी लोग रहते थे तो शाम के बाद वो सेवा में खड़ा रहता था इसलिए मैंने क्या नहीं किस तरह से छुट्टी लेके रहना वो समझ गया हमें किसको बोलना नहीं फिर हम वहाँ से चले गए दूसरे जिला में बेंगलोर से दूर चले चित्रदुर्गा ठीक किस तारीख मैं भी वहां चार बजे पहुंच गया तो होता है अभी जानकारी हो जाती है लेकिन बोल नहीं सकते आप ज्योतिष शास्त्र निषेध करते बोल नहीं सकते निषेध करता और आम आदमी को तो मालूम भी नहीं आम आदमी को तो मालूम भी नहीं रहता क्या होता लेकिन यह कैसा है कभी इसीलिए इन को समझो अनित अनित्य होने नहीं गाते आगमा पाए नो ऐसा आने जाने वाले हैं सारा संसार है ऐसा ही इसको सहन कर आया तो ठीक है गया तो ठीक है ऐसा सोचो आया तो ठीक गया तो भी ठीक आया तो भला गया तो भला किसी का बुरा कुछ नहीं होता संसार में बुरा अपना ही सुनाया तरे कबीर ने पर क्या कहा मैं ढूंढने चला बुरा को संसार में मुझे कहीं बुरा मिला ही नहीं सब जब मुझे भगवान ही दिख रहा है सब मैं भगवान के बुरा दिखेगा जब अपने अंदर झांक के देगा बुरा सब अपने अंदर ही भरा बुरा तो खुद के अंदर होता है तो दूसरे में दिखने लगता है यदि अपने भी बुरा नहीं है तो दूसरा में कहीं भी कोई बुरा है तीसरे कहते हैं ये प्रगृह कारगल परिग्रह उपाध्याय मृत्यु मरण धर्मा मर तीसरे कहते हैं कि यह मरण धर्मा है ये विनाशी है मरने वाला है क्यों शरीर का करके बैठा हुआ है? तो शरीर मरेगा तो अपना गुजर मर गया सोचता है कहा मर गया कौन मर गया शरीर मरा केवल जिसको किसी नाम को लेकर व्यवहार कर रहे थे वह शरीर मरता है आत्मा तो मरने वाली नहीं है क्यों क्योंकि धर्मादन बेतु धर्म्याम तो धर्म से हटा हुआ नहीं है तीसरे धर्म धर्म कोट में प्रविष्ट मित्यर्था क्योंकि अयम तो परमो धर्म यद योग योगे ना दर्शन मनुस्मृतिकार कहते हैं यही परम धर्म है, जो योग के द्वारा हम उस आत्मा को जानने के प्रयास करते कहते हैं प्रवृद्यम कृत्य प्रवृ कर क्या उद्यम्य प्रयास करके प्रयास करने का मतलब क्या होता है गौंड आह पृथकृतिया पृथक करके अलग कर शरीर से अलग कर शरीरत्मा एक हो गया है खिचड़ी हो गया है इसको अलग करना पड़ेगा मिक्स हो गया दूध और पानी मिला हुआ है हंस पक्षी पानी को छोड़कर दूध मात्र को जैसे पी जाता है उसी प्रकार से शरीर आत्मा एक सा लगा रहा है लग रहा है शरीर है तो आत्मा है आत्मा है तो शरीर है शरीर मर गया तो आत्मा मर गया आत्मा मर गया तो शरीर मर गया ऐसा भ्रांति जो हुआ है इस भ्रांति को अलग करके ग्रहण करना पड़ेगा आत्मा अमरण धर्मा है शरीर मरण धर्मा है इन दोनों को अलग करके जानना शरीरादिर पृथक तृत्य शरीरादियों से इसको अलग करना क्योंकि वृह उद्यम धातु है इसलिए यहां कह दिया कर इसलिए नास्तव क्या लक्ष्य तर्क क्या होगा पृथक कृत्या शब्द का वाच्यार्थ उद्यम्य है लक्ष्यार्थ पृथक कृत्या किससे पृथक करना शरीर आदि है शरीर आदि अलग कर देना ऐसे कैसे अलग कर दिया जाए हसानी चीज होती है तो पकड़ के अलग कर सकते ऑपरेशन कर काट कोट करके अलग कर दिया जाए वो आत्मा ऐसा है कह दिया तुरंत कह दिया ऑपरेशन आदि करके आत्मा को तुम शरीर से अलग करके पकड़ नहीं सकते हो कोई मशीन नहीं जिससे आप आत्मा को देख सकते हो सारी मशीन केवल इसका स्ट्रक्चर इसके बनावट को बताते कोई मशीन इसके फंक्शन को बताने वाला नहीं आप तो मशीन ले जाएंगे एम आर आई मशीन बना दिया है सी स्कैन मशीन बना दिया नहीं एक्सरे मशीन है अल्ट्रासाउंड मशीन है ये सब क्या करते हैं केवल आकृति को बताते इसका साइज इतना लंबा चौड़ा होना है तो उतना हया नहीं लेकिन ये नहीं बताते कितना अंश काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है फंक्शन अलग है स्ट्रक्चर अलग चीज है दो अलग चीज है आकृति अलग चीज है उसे कार्य कार्यक्षमता अलग चीज है और किडनी है कितने कार्य कर रहा है वो कितना अंश कार्य कर रहा है कितना अंश में खराब हो रखा है ये नहीं कोई मशीन बता सकता ये तो अनुमान ही करते हैं रास्ता अल्ट्रासाउंड कर दिया वो किडनी में सारी चीजों के नाप लंबा है देते सूझ गया हो तो बता देगा श्रिंक हो गया तो बता देगा संकुचित हो गया तो बता देगा मैंने आकार के बारे में बता सारे मशीन का यही हार आज तक कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बना जो कि उसकी कार्य क्षमता के वर्णन कर सके इतनी प्रतिशत कार्यशील है इतना प्रतिशत ये हो गया है ये पार्ट नहीं बताता कोई मशीन जब ऐसे युवा एक बार शरीर बीमार हुआ अस्पताल में भर्ती हुए तो डॉक्टर लोग भेज दिया सारा फोटो खींच दिया गया अल्ट्रासाउंड क्या क्या होता है सारा डॉक्टर लोगों ने जब देखा तो दे मैंने पढ़ा रिपोर्ट मैंने कहा डॉक्टर साहब रिपोर्ट तो बताया एवरीथिंग हंड्रेड परफेक्ट सब कुछ ठीक एक भी चीज़ एक भी पुर्जा गड़बड़ नहीं दिया उसने रिपोर्ट मैंने कहा डॉक्टर कहा डायबिटीज कैसा है फैसिलिटी कैसा हो रहा है कड़वी उल्टिया कहां से हो रही है फिर तो डॉक्टर कहता है साहब मुझे आपके सब पुर्जों का स्ट्रक्चर 100% ठीक है इन कोई पुर्जे का फंक्शन ठीक नहीं है एक मतलब खोपड़ी का फंक्शन ठीक है तो ये संसार का हाल है तो आत्मा को कहां से ढूंढ लेगा वो आत्मा का को कोई स्ट्रक्चर है क्या आत्मा का को कोई आकार है ये आकार पर वस्तु होता तो मशीन उसकी बनाई लेते हम लोग छोड़ते नहीं आत्मा का भी खींच वन को बना लेते, उसे आत्मा का फोटो खींच ले है वो बैठा हुआ लेकिन उसका कोई आकार ही नहीं परिमाण से वो अणुत सूक्ष्म परिणाम में परिमाण पर नहीं समझना किन्तु सूक्ष्म आप्य प्राप्य अनुभूय सद्वान विद्वान है मोद दे मोदनीय हर्षणीय आत्मा लब्धवा परम आनंदित हो जाता है क्यों उसने जो प्राप्त किया आनंद आत्मा है वह आनंद स्वरूप ही है हर्षणीय आत्मा मुद्द है कारण में अनियर प्रत्येवा मोदनीयम हर्षणीय मोदते अन्य स्ना चूर्ण जैसे मोद, मोद मोदनीयम आत्मा उसको प्राप्त करके अनुभव करके आनंद में रह जाता है तदेव विधाम ब्रह्म सदमा इस प्रकार का वह यह जो आत्मा जिस प्रकार का जो वर्णन किया गया दो मंत्र पौणी दो मंत्रों से वही सदमा मकान के समान मकान है ब्रह्म नाम से कहा जाता है वही ब्रह्म का मकान है आत्मा है भवनम ब्रह्म सदमा सदमा दे भवन यहां ब्रह्म रूपी मकान के समान मकान उसका द्वार के समान द्वार तुम्हारे लिए खुला है प्रति प्रति तुम नचिकेता के है है ना के खो खुला हुआ द्वार अभिमुखी भूतम मन में अर्थात मैं मानता हूं हे नचिकेता तुम्हारे लिए वो आत्मा और तुम्हारे बीच में अब कुछ भी नहीं रह गया वो तुम्हारे अभिमुख हो चुका है वह तुम्हारे अभिमुख हो गया है तुम उसके सम्मुख हो चुके हो अब तुम्हारे और उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं रह गया तुम उसका साक्षात्कार कर लोगे ये इसका कारण साक्षा कर।, कर लूंगा तो क्या होगा मोक्षारिप्राय मेरा मैं मानता हूं कि तुम मोक्ष योग्य हो उस जीव ब्रह्म एक अनुभूति का योग्य हो ऐसा मेरा मानना है यही इस मंत्र का अभिप्राय है वो देख रहा है नचिकेता स्तुति का कोई आदि अंत ही नहीं स्तुति किए जा रहे स्तुति किए जा रहे मेरी स्तुति कब तक करते रहेंगे ये है चेड़ा की स्तुति गुरु करते रहे लगातार तो चेले का सुनकर खोस नहीं होना चाहिए हा मेरे जैसा कोई चेला ही नहीं मेरे गुरु से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं आ मूर्ख है वो ऐसे स्तुति से प्रसन्न हो जाए चेड़ा या नचिकेता कहता महाराज बस हाथ जोड़ता हूं और मस्ती करो मेरा और विषय की स्थिति के माध्यम से मेरी स्थिति मत करो जो मैंने पूछा है असल होता क्या है चालाकी है स्थिति के माध्यम से वो भुलाना चाहते हैं कहते चीज भूल जाए पकड़े ठीक है बहुत बढ़िया बहुत पढ़े ऐसे उनकी चला जाए यही चाहते यही होता ही है कई बार आप जो दुकानों में आप चले जाते सामान खरीदते दुकानदार बातें करते रहता गप मारते मरते ना खुश कर देता आप सामान देते भूल के आ जाते हो अरे और बातों में गप्पों में ही सामान भूल गए एक बार ऐसे पेट्रोल पेट्रोल स्टेशन पेट्रोल पंप वो बड़ा चालक था आदमी उनका वो क्या करता था मालिक था और ड्राइवर के पास खूब बातें करेगा हम नमस्कार करेगा आप कैसे है क्या है कहां से रहे हैं कहाँ जा रहे हैं उधर जो आप देखेंगे नहीं कितना डाल रहा है आप भूल जाएंगे देखना पांच लीटर डाल दस लीटर डाल दिया बूटे डाल वो दस लीटर का ऐसे मूर्ख बनाने वालों को देखा यमराज जी का चाल थी वो संस्कार आज जमाने में लक्ष्यपुर के अंदर घुसा पड़ा यमराज जी भी यही चाहते नची के भूल जाए हम इसको खूब प्रशंसा करते रहेंगे और सुनते सुनते खुश होकर चढ़ा जाए जो प्रश्न पूछा था उसको भूल नचीके दब बहुत तेज खोपड़ी वाला कहता है महाराज बस प्रशंसा मुझे वो चीज बताओ यदि आप मानते हो बार बार कदम मान्य मन्य मनय तीन बार बोल चुके हो अभी तक और फिर भी तथ्य तो, तो बोल नहीं रहे हो प्रशंसा में लगे रह रहे हो इसे भाषकर यदि हम योग्य प्रसन्नश्चासी भावक भगवान माम प्रति यदि आप जो है पूज्य मेरे प्रति प्रसन्न और मैं उस ज्ञान के योग्य हूं तो मुझे सीधे बता दो प्रश्न को दोबारा दूसरे शब्दों से दोहरा के बोल रहा है अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता कृता अन्यत्रच्छाच यदव अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्मा मुझे उस तत्व के बारे में बताओ जिस तत्व का आप अनुभव करके देख रहे हैं समझ रहे हैं स्थित है जिस तत्व प्रतिष्ठित हैं आप कैसा तत्व है वो अन्यत्र धर्म शास्त्रीय धर्मानुष्ठानों से प्रथा धर्मान के अलग शास्त्रीय धर्मानुष्ठान के द्वारा पुण्य कर्मानुष्ठानों के द्वारा प्राप्ति नहीं है वो अन्यत्र अधर्मा और अशास्त्रीय कर्म पाप कर्म के अनुष्ठान से भी प्राप्त होने वाला वो नहीं है वो क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के अनेक प्रक्रियाओं में से यह भी एक है शत्रुभाव से प्राप्त करना कंस ने क्या किया भगवान को प्राप्त किया शत्रुभाव से शिशुपाल ने शत्रुभाव से प्राप्त किया मित्र भाव से, से, से भीषण ने प्राप्त किया रावण ने भी शत्रुभाव से प्राप्त किया अनेक भाव पुत्र भाव से यशोदा ने प्राप्त किया पति की भाव से मिरा ने प्राप्त किया अनेक प्रक्रिया है भगवान को प्राप्त करने का वह सगुण परमात्मा की बात है निर्ुण परमात्मा को आप जो किसी भी प्रकार से इन साधनों के माध्यम से किसी निमित्त को बनाते हुए आप न पाप न पुण्य न शत्रुभाव में पाप है मित्रभाव आदि में पुण्य किसी भी भाव से प्राप्त नहीं कर सकता अर्जुन उद्धव वगैरह ने मित्र भाव से प्राप्त किया था लेकिन यह कोई भाव से नहीं होता है क्यों यह आपका स्वरूप ही है अपने से भिन्न हो तो अन्य भावों के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है जो स्व से अभिन्न है उस किस भाव से प्राप्त स्वयं से स्वयं मित्रता करेगा कोई स्वयं से स्वयं कोई शत्रुता करेगा स्वयं का प्रति स्वयं को मान लेगा यह सब संभव नहीं है इसे कहते हैं अन्यत्र धर्माल अन्यत्र धर्माल पुण्य और पाप के साधनों से प्राप्त नहीं है ऐसा जो तत्व इसलिए अन्यत्र कार्य कृत क्या है कार्य अकर्ता है कारण कार्य कारण भाव से भी जो परे है कार्य कारण भाव से जो परे है अस्मा और अस्मा क्रतन्च, क्रतन्च, क्रतन्च, कारिकार्ण, कारिकार्ण भाव से जो परे परे ऐसे आत्मा भाव से परे हो तो तो काल में तो होगा ना कहते नहीं नहीं काल से भी परे है वो अन्यत्र हैच्च से यहाँ वर्तमान को ले लेना है भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से भी जो भिन्न है परे पृथक है ऐसा जो यत्व तक, जो उस तत्व यदि पश्यसी जो आप ऐसे तुम को देख रहे हो तद उसी को बारे में हमें बताइए और में जो सुनना नहीं है इसका था